नित्य तो, तो सदैव नित्य ही होते हैं तो अनवय इस पंक्ति का इस रूप में करेंगे यह एक नित्य चेतना हा। जो एक नित्य और चेतन तत्व यह एक नित्य चेतना हा। जो एक नित्य चेतन तत्व क्या करता है बहुनाम नित्यानाम चेतनानाम

कामान विधाती जो बहुत सारे नित्य और चेतनों की कामनाओं को धारण करता है अब सीधा सीधा सा वाक्य हो गया वो एक तत्व बहुत सारों की कामनाओं को पूर्ण करता है वो एक कैसा है नित्य और चेतन है और वो किन की कामनाओं को पूर्ता पूरी करता है जो नित्य हैं और चेतन है तो एक नित्य और चेतन तत्व

उसको अगली पंक्ति में कहा उसका परिणाम प्रभाव अगली पंक्ति में कहा तो कहा इस प्रकार का जो परमात्मा है जिसको पहली पंक्ति में कहा तम उस परमात्मा को आत्मस्थम जो कि आत्मा में स्थित है अपने अंदर स्थित है उस परमात्मा को ये अनुपश्यंती जो लोग देखते हैं जो परमात्मा को इसी रूप में जानते हैं कि परमात्मा हमारी कामनाओं को

जानता है और उनको पुष्ट करता है पूरी करता है जो इस रूप में परमात्मा को देखते हैं यहां यमाचार्य ने शब्द का प्रयोग किया अनुपश्यंती केवल पश्यंती शब्द का प्रयोग भी हो सकता था कि जो आत्मा में स्थित परमात्मा को पश्यंती देखते हैं लेकिन उन्होंने कहा अनुपश्यंती अनु का मतलब होता है पश्चात

पीछे पीछे किसके पश्चात और किसके पीछे पीछे जैसा परमात्मा है जिस स्वरूप वाला है बिल्कुल वैसा ही परमात्मा को जानना यह है अनुपश्यंति उसी की तरह से जानना जैसा परमात्मा है उसी तरह का उसको जानना यह अनुपश्यंति का अर्थ आएगा

परमात्मा जिस रूप में हमारी कामनाओं को जानता है और पूरा करता है उसी रूप में उसको जो स्वीकार करते हैं परमात्मा कामनाओं को जानता है और कामनाओं को पूर्ण करता है ऐसा बहुत लोग मानते हैं और इसके अनुरूप वो फिर प्रार्थना भी करते हैं अगर परीक्षा में अध्ययन

नहीं किया और अनुत्तीर्ण होने की संभावना है तो वो प्रार्थना करता है जिसको जो मानता है जिस रूप में मानता है जाकर के प्रार्थना करता है कि मेरे अंक अच्छे आ जाएं मैं उत्तीर्ण हो जाऊं ये कामना है उसकी परमात्मा इस कामना को जान रहा है विद्रधाती जान तो रहा है लेकिन विद्र का दूसरा अर्थ भी है कि वह पोषण करता है कामनाओं को पुष्ट करता है पूर्ण करता है

क्या परमात्मा इस रूप में उस व्यक्ति की कामना को पूर्ण करता है लेकिन वो व्यक्ति तो मान रहा है कि परमात्मा मेरी कामना को पूर्ण करेगा तरह तरह के उपाय कर रहा है तरह तरह के विश्वास मन के अंदर पाल रहा है कोई अधार्मिक व्यक्ति भी कामना कर सकता है धार्मिक व्यक्तियों के नाश की

उसके अधर्म कार्यों को करने में जो बाधा पहुंचाते हैं जो सज्जन व्यक्ति जो राजा न्यायकारी राजा बाधा उत्पन्न करता है उनका नाश हो जाए ये कामना कर सकता है कोई यदि यह मान लिया जाए कि परमात्मा सब जीवों की सब कामनाओं को जानता है जानता तो है निश्चित रूप से चाहे वो गलत कामना है चाहे उचित कामना है लेकिन विधताती का दूसरा अर्थ जो पोषण करना है पूर्ण करना है परमात्मा सबकी मनोकामना को पूरा नहीं करता

लेकिन पंक्ति पहली पंक्ति में तो यही कहा गया था कि सब जो सब बहुतों की कामनाओं को पुष्ट भी करता है अनुपश्यंती शब्द से यह स्पष्ट हुआ कि परमात्मा जिस रूप में कामनाओं को पूर्ण करता है उसी रूप में जो जानता है उनको क्या फल मिलता है तो आगे कहा

ऐसे जो धीर व्यक्ति होते हैं ये अनुपश्यंति धीरा ऐसे जो धीर व्यक्ति परमात्मा को जानते हैं इसी रूप में जानते हैं, शांति शाश्वती, उनकी शाश्वत होती है उनके मन में जो शांति होती है वो शाश्वत होती है दीर्घ काल तक रहती है न इतरे अन्यों की नहीं होती जो परमात्मा को यथावत कामना पूर्ण करने वाला नहीं मानते

जिस रूप में परमात्मा कामनाओं को पूर्ण करता है उस रूप में नहीं मानते मनमाने ढंग से कामनाओं को पूर्ण करने वाला मानते हैं उनकी शांति शाश्वत नहीं रहेगी थोड़ी देर के लिए हो सकती है मन में कामना कर ली कि मेरे को इतने अंक आएंगे प्रार्थना कर गई थोड़ी देर के लिए मन शांत हो गया परमात्मा को सच्चे मन से मैंने प्रार्थना की ऐसा वो सोच रहा है थोड़ी देर के लिए मन शांत तो हो गया मन का क्षोभ कम हो गया

अनुत्तीर्ण होने की आशंका कुछ कम हो गई लेकिन परिणाम तो जो आना है वही आएगा इस तरह की गलत कामना का को कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है फिर अशांति पैदा होगी नित्य शांति चाहिए शाश्वत शांति चाहिए तो परमात्मा को उसी रूप में मानना होगा जिस रूप में वो हमारी कामनाओं को पूर्ण करता है मनमाने ढंग से ईश्वर को कामना पूर्ण करने वाला माने

तो तात्कालिक शांति तो हो जाएगी लेकिन शाश्वत शांति की प्राप्ति नहीं होगी इसलिए यमाचार्य ने कहा तम आत्मस्थम ये अनुपश्यंति जैसा परमात्मा है उसी के अनुरूप जो देखते हैं उनकी शांति शाश्वत होती है ने ते अन्यों की नहीं होती हमारी विभिन्न कामनाएं हैं अगर कोई व्यक्ति कामनाओं को पूर्ण करने का आश्वासन देता है

बताता है कि मैं आपकी कामनाओं को पूरी कर दूंगा तो कामना की अपूर्णता की स्थिति में जब हमारे मन में क्षोभ होता है अशांति होती है किसी का आश्वासन पा करके आसरा पाके मन शांत हो जाता है वो क्षोभ समाप्त हो जाता है तो जिस व्यक्ति ने ये मन में पूरा निश्चय कर लिया कि परमात्मा मेरी हर उचित कामना को पूरा करेगा और पुरुषार्थपूर्वक की गई मेरी हर प्रार्थना को पूर्ण करेगा

पुर्शार्थ पूर्वक की गई मेरी प्रार्थना व्यर्थ नहीं जाएगी मेरा पुरुषार्थ कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगा यह विश्वास जिसके मन में हो जाएगा उसके मन में अशांति का कारण क्या, का कारण क्या? क्या अशांति का बचेगा? तो पूर्णतया शांत रह सकता है जो भी परिणाम आएगा परमात्मा की न्याय व्यवस्था से अवश्य आएगा उसने मेरी कामना को जाना है और वो मेरी कामना को अवश्य पूर्ण करेगा मेरे

पुरुषार्थ के अनुरूप मेरे कर्म के अनुरूप मेरी कामनाओं को अवश्य पूर्ण करेगा ये भाव जिस व्यक्ति के मन में जितना अधिक बैठेगा उसकी शांति उतनी ही अधिक गहरी होगी उतनी ही अधिक देर तक स्थिर रहेगी अधिक देर तक चलेगी यमाचार्य ने शांति का एक उपाय बताया परमात्मा को जान करके उसके यथार्थ स्वरूप को जान करके हम जीवन में

अशांति को हटा करके शांत हो सकते हैं परमात्मा को इसी रूप में देखते हुए शुद्ध रूप में देखते हुए ओम का उच्चारण

सर्वव्यापक और सबके हितैषी

के कल्याणकारी इस स्वरूप को मन में रखते हुए तीन बार ओम का उच्चारण करेंगे श्वास भरें

ओ <laughs> oh.

प्रेमी सज्जनों कठोपनिषद का हमारा प्रकरण चल रहा है यमाचार्य नचिकेता को बार बार विभिन्न रूपों में परमात्मा के स्वरूप को बता रहे हैं और अनेक बार बताते हुए उन्होंने कहा कि एक तत्व ए यही वो तत्व है

यमाचार्य नचिकेता को कुछ इस तरह से बोलते हैं जैसे कि उनके लिए ये तत्व तो बिल्कुल प्रत्यक्ष है बिल्कुल सरल है और सामने है लेकिन नचिकेता एक जिज्ञासु है और उसने अभी तक ईश्वर का साक्षात्कार नहीं किया है उसको वो तत्व तो इतना आसान और इतना सामने दिखाई नहीं दे रहा

वो ये अनुभव नहीं कर पा रहा है कि जिस सरलता से यमाचार्य कह देते हैं यही तो वो परमात्मा है यही तो वो परमात्मा है ऐसा ही तो वो परमात्मा है लेकिन नचिकेता के मन में ये बात नहीं बैठती कि यही वो परमात्मा है क्या कहां है वो वो अपने संस्कारों के साथ में चल रहा है जिस तरह का जीवन वो जी रहा है

जो जिया है उसी के आधार पर वो परमात्मा को भी तोलने का और देखने का प्रयास कर रहा है तो पांचवी वल्ली के चौदहवें श्लोक में नचिकेता अपनी भावना रख रहा है चौदहवें श्लोक में लिखा है तद एत इति मनंते अनिर्देशम परम सुखम् कथम नु तत्जानीयाम

किमु भाति एतत इति मनयंते ये जो आप लोग यमाचारी को कह रहे हैं आप और अन्य ऋषि मुनि जिन्होंने परमात्मा का साक्षात्कार किया है वो लोग जो ये कहते हैं तत एतत इति मन्यंते ये सब ऋषि कहते चले आ रहे हैं कि ये वही है वही तत्व है वो तत्व तत एतत इति मन्यंते और कैसा अनिर्देशम परम सुखम

वो तत्व जो परम सुख कर है लेकिन साथ में कहा अनिर्देशम जिसका निर्देश भी नहीं किया जा सकता कि परमात्मा का सुख ऐसा है परमात्मा का सुख इतना है इस बात का निर्देश नहीं किया जा सकता ऐसे सुख वाला वो परमात्मा जिसको कि आप बड़ी सरलता से कह देते हैं तद एत ए तत्व ही ये वही है वो जो परमात्मा तत्व है

आपने उसका बड़ी सरलता से मेरे सामने वर्णन कर दिया बता दिया लेकिन मेरे लिए तो यह समस्या है कि मैं उस तत्व को कैसे जानूं? मैं उस तत्व को उतनी ही सरलता से कैसे जान लू जिस तरह से आप जानते हैं तो कहता है कथम नु तथ आप तो मुझे वो बताइए कि किस तरह मैं उसको जान सकूं? वो परम सुखदायक है इतना सुखदायक है कि उसका कथन भी नहीं किया जा सकता अनिर्देश है

लेकिन मैं उसको कैसे पाऊ मेरे लिए तो अब ये प्रश्न उठ खड़ा हुआ है इस प्रश्न का उत्तर इसका समाधान अभी तक मेरे को नहीं हुआ मैं अभी तक संतुष्ट नहीं हो पाया कि आखिर कैसे मैं उस तत्व को जानू तो कथम नु तत्वी जानी मैं उस तत्व को कैसे जानू नचिकेता अपने मन में विकल्प रखते हुए विचार करते हुए प्रश्न कर रहा है फिर आगे

नचिकेता इस संसार में रहता है और इन्हीं चर्म चक्षुओं से वो बाहर की वस्तुओं को देखता है वो एक बच्चा है उसको यही बोध हुआ है जन्म से लेकर के अभी तक कि जो चीज होती है वो दिखाई देती है जो चीज होती है वो दिखाई देती है जो चीज नहीं होती वो दिखाई नहीं देती उसका सारा अब तक का व्यवहार इसी तरह का रहा है

है कि ठीक है मैं उस परमात्मा को जानना चाहता हूं आप मेरे को यह बताएं कि मुंह भाती विभाति वो परमात्मा स्वयं प्रकाशित होता है या किसी दूसरे के द्वारा प्रकाशित किया जाता है नचिकेता ने जीवन में देखा कि जो वस्तु दिखाई देती है उसका अस्तित्व होता है और जो वस्तुएं दिखाई देती हैं वो दो तरह की होती है

एक तरह की वो वस्तुएं होती हैं जो स्वयं प्रकाशित होती हैं जैसे कि दीपक अग्नि सूर्य उनको कोई दूसरी चीज प्रकाशित नहीं करती वो स्वयं प्रकाशित होते हैं है। उन उनमें से स्वयं में प्रकाश निकल के आता है और इन नेत्रों के द्वारा हम उसको देख लेते हैं तो एक वर्ग तो वो है जो स्वयं प्रकाश को छोड़ता है और हम उसको देख पाते हैं और दूसरा वो वर्ग है जो स्वयं तो प्रकाश नहीं छोड़ता लेकिन

दीपक और सूर्य आदि के प्रकाश की उपस्थिति में वो चीजें हमको दिखाई देती हैं स्वयं का प्रकाश न होते हुए भी दूसरों के प्रकाश से अग्नि के प्रकाश से वो प्रकाशित होती हैं। इन दो के अतिरिक्त नेत्रों से दिखाई देने वाली चीजें और किसी वर्ग में नहीं जाती तो वो अपने अनुभव के आधार पे परमात्मा को भी तोल रहा है कि क्या परमात्मा ऐसी चीज है जिसको कोई दूसरा प्रकाशित करता हो

परमात्मा ऐसी चीज है जो स्वयं प्रकाशित हो जाता हो अगर परमात्मा को कोई दूसरा तत्व प्रकाशित करता है जैसे कमरे में रखी हुई वस्तुओं को विद्युत प्रकाशित कर देती है तो मैं उस विद्युत की खोज करूंगा